पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र ग्यारह यह स्मृति दो प्रकार की है एक भावित स्मर्तव्य अर्थात मिथ्या पदार्थ विषयक जो कि स्वप्न में होती है और एक अभावित स्मर्तव्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली जो कि जागृत काल में होती है जैसा ऊपर व्याख्या में बतला आए हैं यह प्रमाणादि पांच भेदों वाली उपरयुक्त सूत्रों में बतलाई हुई वृत्तियां सात्विक राजस और तामस होने से सुख दुख और मोह स्वरूप है और सुख दुख और मोह क्लेश स्वरूप है इसलिए ये सब वृत्तियां ही निरोध करने योग्य हैं मोह स्वयं अविद्या रूप होने से सर्व दुखों का मूल है दुख की वृत्तियां स्वयं दुख रूप ही हैं सुख की वृत्तियाँ सुख के विषयों और उनके साधनों में राग उत्पन्न करती है सुखानुसयी राग सुख भोग के पश्चात जो उसकी वासना रहती है वह राग है उन सुख के विषयों और उनके साधनों में विघ्न होने पर द्वेष उत्पन्न होता है दुखानुसई द्वेश इसलिए क्लेशजनक सुख दुख मोहस्वरूप होने से सब प्रकार के वृत्तियां त्याग्य है इनके विरोध होने पर संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है तदनंतर पर वैराग्य के उदय होने से असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है विशेष विचार सूत्र ग्यारह स्वप्न जागने और सोने के बीच की अवस्था है सूत्र की व्याख्या में स्वप्न में हमने भावित स्मर्तव्य अर्थात मिथ्या पदार्थ विषयक स्मृति का होना बतलाया है स्वप्न भी अंतःकरण के गुणभेद से तीन प्रकार के होते हैं तामसिक स्वप्न राजसिक स्वप्न और सात्विक स्वप्न जब स्वप्न में तमोगुण की प्रधानता होती है तब कुछ से कुछ विचित्र स्वप्न दिखलाई देते हैं अर्थात सारी वस्तुएं अस्थिर रूप से दिखलाई देती हैं और जागने पर उनकी कुछ भी ठीक ठीक स्मृति नहीं रहती यह स्वप्न की अधम अवस्था तामसिक है जिस समय स्वप्न अवस्था में रजोगुण अधिक होता है उस समय जागृत दशा में देखे हुए पदार्थ ही कुछ रूपांतर से दृष्टिगोचर होते हैं और उनकी स्मृति जागने पर रहती है यह स्वप्न की मध्यम अवस्था राजसिक है यह दोनों प्रकार के स्वप्न भावित स्मर्तव्य इस स्मृति वाले होते हैं जो स्वप्न सच्चे होते हैं अर्थात जिनका फल सच्चा होता है वे सात्विक कहलाते हैं और यह स्वप्न की उत्तम अवस्था है यह अधिकतर योगियों को होती है और कभी कभी साधारण लोगों को भी सत्त्व के उदय होने पर तम के दबने और सत्त्व के प्रधान रूप से उदय होने के कारण यह स्वप्न की अवस्था अकस्मात ही एक प्रकार से वितर्कानुगत की भूमि बन जाती है और उस जैसा ही अनुभव होने लगता है इसलिए इसको भावित स्मर्तव्य इस स्मृति की कोट में नहीं रखना चाहिए